आनंद की खोज महाराजा का सुख तैतृयोपनिषद में ब्रह्मानंद या आत्मानंद की निरसयता समझाने के लिए मनुष्य से लेकर ब्रह्मा तक के विभिन्न आनंदों का वर्णन किया गया है मनुष्य के आनंद का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं युवा सा साधु युवाध्याय आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तय पृथ्वी सर्वा विद्त पूर्णा स्या एक हो मानुष आनंदोपनिषद आनंद वाली अर्थात सज्जन स्वभाव शिक्षित फलवान एवं दृढ़ चरित्र वाले किसी युवक को यदि वित्त से पूर्ण इस सारी पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त हो तो उसे जो आनंद प्राप्त होगा वह एक मनुष्य आनंद माना जाए मनुष्य गंधर्वों का आनंद इससे सदगुना है देवगण धर्मों का उससे सदगुना इस तरह पितृगणों विविध प्रकार के देवताओं इंद्र बृहस्पति प्रजापति तथा ब्रह्मा के आनंदों का वर्णन उत्तरोत्तर सदगुना अधिक किया गया है समस्त लौकिक पार्थिक कामनाओं की पूर्ति के कारण पृथ्वी के अधिपति का सुख सबसे अधिक होता है लेकिन इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है उसके नष्ट होने का भय सदा बना रहता है तथा महाराजा को भी गंधर्व इंद्रादि के सुख की आकांक्षा बनी रहती है तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है धनहीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राज कुभारी राज कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र कुभारी इंद्र कहे चतुरान को सुख ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुभारी तुलसीदास विचारी कहे हरिनाम बिना सब लोग दुखारी विद्वान का सुख ऐसी बात नहीं कि संसार के सभी व्यक्ति विषय सुखी चाहते हों सभ्यता और संस्कृति के साथ ही साथ सुख के प्रकारों में भी परिवर्तन होता रहता है व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होगा विषयों में उसे उतना ही कम सुख प्राप्त होगा शास्त्राध्ययन गंभीर चिंतन साहसिक गवेषणा आदि में ऐसे लोगों को अधिक सुख की अनुभूति होती है विभिन्न कला एवं विज्ञानों का विकास सुसंस्कृत बनने का एक महत्वपूर्ण उपाय है इन सभी प्रकार के आनंदों में भी आनंद का कारण तीव्र एकाग्रता है लेकिन विद्वत्ता शिक्षा विज्ञानवादी के द्वारा प्राप्त आनंद भी त्रुटि रहित नहीं है उपनिषदों में नारद सनत कुमार के वार्तालाप का वर्णन है नारद चतुर्वेद वेदांग तथा अन्यन्या अनेक विद्याओं में पारंगत होकर भी सुखी नहीं थे वे सनत कुमार के पास अपने शोक से निवृत्ति पाने के लिए जाते हैं शास्त्राध्ययन से पहले आध्यात्मिक आधिदैविक और ताप आदिभौतिकापत्र तो थे ही शास्त्राध्ययन के बाद और समस्याएं भी जुड़ गईं यथा या शास्त्र याद रखने के लिए नित्य अभ्यास विस्मरण से दुख कम प्रतिभा वाले से गर्व अधिक प्रतिभा वाले से पराजय का भय आदि की समस्याएं और जुड़ गई तात्पर्य है कि विद्वान भी निरत नित्य सुख का अनुभव नहीं कर पाते निद्रा एवं तुष्णिम स्थिति का सुख निद्रा के सुख का अनुभव संसार के सभी प्राणियों को पशु पक्षियों धनी निर्धन मूर्ख बुद्धिमान पापी पुण्यात्मा सभी को प्राप्त होता है उस स्थिति में अंधा अंधा नहीं रहता निर्धन निर्धन नहीं रहता दुखी पीड़ाग्रस्त व्यक्ति पीड़ाग्रस्त नहीं रहता यही कारण है कि संसार के सभी प्राणी निद्रा का सुख पाना चाहते हैं धनी से धनी व्यक्ति भी अनिद्रा का रोग होने पर नींद की गोलियाँ खाकर सोना चाहता है उसे उसके धन से अधिक नींद की आवश्यकता महसूस होती है विषय भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति भी नींद चाहता है और सांसारिक दुख कष्टों से पीड़ित व्यक्ति का तो निद्रा ही एकमात्र सहारा होता है सुख प्रदान करने की क्षमता के कारण एवं द्वंदात्मक जगत को पूरी तरह से विस्मृत कर देने के कारण निद्रा का जागृत एवं स्वपनावस्था से भिन्न अपना एक वैशिष्ट है जिसके विषय में भारतीय मनुष्यों ने गहराई से चिंतन किया है शोकर उठने पर व्यक्ति कहता है नाहम किंचित अवैध अवेदिसम, सुखम अस्वापम अर्थात मैं सुख से सोया था तथा कुछ भी नहीं जानता था यानी निद्रा की स्थिति में एक आनंद का भोगता रहता है जो कहता है मैं सुख से सोया था वह अज्ञान रहता है एवं सुख या आनंद का अनुभव होता है लेकिन ज्ञाता ज्ञे वह ज्ञान का त्रिपुटी वहाँ नहीं रहती विषय सुख में भोगता भोग्य विषय तथा भोग की अद्वैतात्मक त्रिपुटी बनी रहती है लेकिन निद्रा में इसका तथा द्वैत का अभाव रहता है यह त्रिपुटी जीव को क्लांत कर देती है यही कारण है कि व्यक्ति अधिक समय तक विषय भोग करने के बाद विश्राम करना चाहता है तथा बड़े यत्न के साथ सैया आदि तैयार करता है सैया पर विश्राम कर उसे और अधिक सुख प्राप्त होता है लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होता और वह गहरी नींद सोना चाहता है निद्रा में वह सब कुछ भूल जाता है वहाँ केवल अद्वैत रहता है उपनिषदों में कहा गया है यो वही भूमा तत्सुखम नाल पर सुखम हस्ती अर्थात जो भूमा या व्यापक है उसमें सुख है अल्प में सुख नहीं है और द्वितीय द्वैय भयम भवती अर्थात जहाँ दो होते हैं वहाँ भय होता है शास्त्रकारों का मत है कि निद्रा निद्रावस्था में हम ब्रह्मानंद का ही अनुभव करते हैं लेकिन वह अज्ञान से आवृत रहता है वहाँ अज्ञान रूपे चित्त वृत्ति आनंद अभिमुख होकर रहती है तथा उस पर आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है निद्रा से जागने पर हम सहसा उठना नहीं चाहते हैं थोड़े समय तक निद्रा के ठीक बाद की तुष्णिम अथवा शांत स्थिति में बैठे रहना चाहते हैं निद्रा के ठीक बाद और ठीक पहले चित्त की ऐसी स्थिति होती है कि न तो उसमें चित्त वृत्तियाँ उठती हैं और न मन अज्ञान द्वारा आवृत रहता है ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति ब्रह्मानंद का अनुभव करता है वेदांतियों का कथन है कि हमें इस तुष्णिम स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए निद्रा से पहले या बाद में ही नहीं बल्कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति आवे जब सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने अथवा मधुर संगीत सुनने के कारण हमारा मन एकदम शांत हो जाए तब उस स्थिति को बनाए रखना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में प्राप्त आनंद साक्षात ब्रह्मानुभूति का आनंद न होते हुए भी उसके अत्यंत निकट है श्री रामकृष्ण तीन प्रकार के आनंदों का उल्लेख किया करते थे विषयानंद भजनानंद और ब्रह्मानंद विषयानंद की अनुभूति ब्रह्मानंद के कारण ही होती है लेकिन वह बंधन का कारण है भगवान के नाम गुण कीर्तन तथा साधना से प्राप्त आनंद में भी द्वैत बना रहता है लेकिन यह बंधन का कारण नहीं है बल्कि धीरे धीरे ब्रह्मानंद की अनुभूति करवा कर मुक्ति प्रदान करता है ब्रह्मानंद में अर्थात जब समाधि की अवस्था में परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति होती है उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है श्री रामकृष्ण के अनुसार ब्रह्मानंद का सुख शरीर के प्रत्येक रोम रोमकूप में स्त्री पुरुष के रमण सुख के बराबर होता है ब्रह्मज्ञानी का सुख परमात्मा के अपरोक्षानुभव में संसार के सभी सुखों से अधिक सुख प्राप्त होता है यही निरत्थय आनंद सभी साधनाओं का लक्ष्य है तैतृयोपनिषद में जहां मनुष्य आनंद से प्रारंभ कर गंधर्व देवतादि के उत्तरोत्तर वर्धित आनंदों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा के आनंद तक का वर्णन किया गया है वहां पर यह भी कहा गया है कि ये सारे आनंद अकामहत श्रोत्री को भी प्राप्त होते हैं श्रोत्रिय चाकामह तस् तैत्रोपनिषद आनंदवली ब्रह्मज्ञानी चार कारणों से से सुख प्राप्त करता है दुख निवृत्ति सर्व कामाप्ति कृतकृत्यता क्रित एवं प्राप्य प्राप्यता वह स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों प्रकार के शरीरों को मिथ्या जानकर उनके सांस के तादात्म्य अध्यात्म से निवृत्त हो जाता है अतः देह के व्याधि आदि दुख को वह अपना नहीं समझता न मन अथवा सूक्ष्म शरीर में उठ रहे काम क्रोधारी को अपना समझता है उसे पाप पुण्य की चिंता नहीं होती वह न और न वह परा परकाल के दुखों को भोगता है क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं अजन्मा नित्य आनंद स्वरूप आत्मा है जिसे धर्म अधर्म स्पर्श नहीं कर सकते उसके समस्त कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं तथा उसके सभी अलौकिक तथा पारलौकिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है अतरिप्त कामनाएं ही हमारे समस्त कष्टों का कारण है ब्रह्मज्ञानी की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है एक सार्वभौम राजा को किसी सेठ अथवा मंत्री के अथवा अन्य किसी सामान्य व्यक्ति के सुख की कामना नहीं होती क्योंकि उसके सार्वभौमत्व में उन सभी निम्न सुखों का अंतर्भाव हो गया है अतः राजा निम्न सुखों का त्याग करता है विवेकी ज्ञानी व्यक्ति भी सभी कामनाओं का त्याग करता है भोग कर नहीं बल्कि विवेक द्वारा वह यह अनुभव करता है कि वह सभी देहों में विद्यमान अंतर्यामी साक्षी आत्मा है तथा सभी देहों के माध्यम से भोग रहा है अथा वह पृथक भोगों की कामना नहीं करता उसे यह भी अनुभव होता है वही अन्न बना है तथा अन्न का भक्षण करने वाला भी उससे भिन्न कोई भोग ही है ही नहीं कहाँ वही तो सब कुछ हुआ है अतः वह पूर्ण रूप से निष्काम बन जाता है निष्कामता में ही सर्वोच्च सुख है ज्ञानी के लिए करनी कुछ भी नहीं रहता कृतकृत्यता क्रित कर्म में तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं स्वर्गा की इच्छा ना होने के कारण कर्म में भी प्रवृत्ति नहीं होती उसे चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म की भी आवश्यकता नहीं रहती और न समाधि लगाने के लिए चित्तवृत्ति निरोध की क्योंकि वह तो नित्य समाधि में विद्यमान रहता है और अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का प्रश्न तो तब उठता है जब हमसे भिन्न कोई वस्तु हो ज्ञानी जानता है वही एकमात्र सत्य है उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं तो क्या प्राप्त करने की कामना करे उसके लिए तो सब कुछ सदा प्राप्त ही है